आज तेईस जुलाई तेईस अगस्त तो दो हज़ार गुरु मंगलवार का दिवस है और हरिहर के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है आज हमारे बीच डॉक्टर पाटीदार जी पहली बार आए हैं आपका विशेष तौर से स्वागत और चूंकि डॉक्टर साहब आए हैं तो इस आश्रम के बारे में दो मिनट में अति संक्षेप में कुछ बात बतला दी जाए कि धर्म के कई स्वरूप हैं स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म इसके शिखर पर है धर्म के आरंभिक स्तर में हम परमेश्वर से प्रेम करने का परमेश्वर से प्रेम पैदा करने का प्रयास करते हैं जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको आदत डालते हैं कि भैया भगवान की मूर्ति हाथ जोड़ो मंदिर में पैसा चढ़ाओ प्रसाद ग्रहण करो आरती करो यह आरंभिक अवस्था ठीक वैसी जैसे बच्चे को हम पहली क्लास में डालते हैं या के जी में डालते हैं और जब हम सिखाते हैं कि परमेश्वर कुछ है ये संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है रोटी खाता है मकान बनाता है और जो संसार के काम करता है उससे हट के भी कुछ है इस एहसास को हृदय में बीजारोपण करने के लिए हम मंदिर का या तीर्थाटन का या पवित्र नदियों में स्नान करने का आश्रय लेते हैं ये आश्रय एक आरंभिक शुरुआत फिर हम कुछ हल्का फुल्का तप करते हैं हम कोई उपवास करते हैं कोई चतुर्थी का उपवास किया किसी ने पौड़ीमा का किया ग्यारस का किया ऐसे हम उपवास करते हैं और उन उपवासों के बाद के द्वारा हम अपनी आत्मशुद्धि करने का प्रयास करते हैं आत्मशुद्धि का मतलब होता है कि हृदय से परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाए एक बात दूसरी बात कि इस संसार में हम खाली भोगने की जो प्रवृत्ति हो हमारी वो क्षीण हो जाए जैसे हमको समय पर भोजन चाहिए चाहिए समय पर नींद होना ही होना ऐसा हमको हृदय में जो आरंभिक रूप से आवश्यकताएं हमारी संसारिक होती हैं उन आवश्यकताओं पर हम कुछ हद तक अपना नियंत्रण कर सकें इसके लिए इन चीज़ों को समाज कह जाता है जो तप के रूप में संसार हो लेकिन इन सबका सर्वोच्च ज्ञान से कोई संबंध नहीं यह है कि आरंभिक रूप से स्वीकार हैं और ये जैसे स्वीकार हैं वैसे ही त्याज्य भी है क्योंकि अगर आपको दिल्ली जाना है कितनी भी मुश्किल से टिकट मिले कितनी भी मुश्किल से सीट मिले लेकिन दिल्ली पहुँच कर तो आपको उस सीट से उतरना ही पड़ेगा आप सोचेंगे नहीं इतनी प्यारी सीट है कि मैं तो इसी पर बैठा रहूँगा तो फिर दिल्ली जाने का मकसद ही समाप्त हो गया आपका इसलिए हमेशा जो साधन है और साध्य है दोनों में भेद हमेशा करता रेल साधन है दिल्ली साध्य है अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली पहुँच के निश्चित रूप से हमको उस रेल से नीचे उतरना पड़ेगा जिस रेल से हम दिल्ली पहुंचे। चाहे कितनी प्यारी रेल हो कितनी मुश्किल से मिली सीट हो लेकिन वो हमारे लिए अब है ये भावना हम मुश्किल से अपने हृदय में पल्लवित कर पाते क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिस साधन को हम वापरते आए हैं उसको छोड़ना हमारी क्षमता के बाहर है जैसे एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है साहब बोले मैं तो बिल्कुल एकादशी को उपवास करता हूँ बीमार हो गया डॉक्टर ने मना किया लेकिन वो कहते तो नहीं, नहीं तो छोड़ ही नहीं सकता मतलब तो तो अस्सी साल हो गए करते करते कैसे छोड़ूंगा मैं ये हट रुकावट है आपकी किसी भी आध्यात्मिक उन्नति की आध्यात्मिक उन्नति में, में, में हट के लिए कोई स्थान नहीं और आपकी स्पेग्नेंट होना यानी रुकावट होना या आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होना आध्यात्मिक के खिलाफ वास्तव में परमेश्वर को समझने जानने की विधि डायनेमिक है या सतत गतिशील है परमेश्वर को जानना समझना उसका बोध होना एक तालाब की तरह नहीं है एक नदी की तरह जो सदा आगे बढ़ती है कभी भी आप नहीं देखेंगे कि गंगा जी को वाराणसी इतना प्रिय आ गया कि वहीं रुके हो वो वाराणसी हो चाहे जंगल हो सबको पार करती जाती है क्योंकि उसका तो एकमात्र ध्येय है समुद्र में मिलना है। इसलिए एक योगी एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति इस यात्रा में रास्ते के किसी भी साधन से मोह नहीं करते न वो किसी मंदिर से मोह करता है न किसी पूजा से न किसी मूर्ति से न किसी विधि से न किसी उपवास से सबसे मुँह त्याग के वो आगे बढ़ता चला जाता है क्योंकि उसका मोह मात्र एक अंतिम सत्य से है जो इस संसार का अनिवार्य सत्य है इसेंशियल एंड है इसेंशियल रियलिटी है क्योंकि परमेश्वर ही अंतिम सत्य है कितने भी छिलके निकालते चले जाओ उसका छिलका नहीं निकाल सकता आप किसी भी सत्य को पहचानो वैज्ञानिक तरीके से चाहे आध्यात्मिक तरीके से इस विधि को अनुसंधित सा बोलते अनुसंधित सा शब्द संस्कृत का है इसका मतलब होता है अपने उद्गम को खोजना अनुसंधान करना कि हम कहाँ से आए या ये कहाँ से आया या ये कहाँ से आया किसी भी चीज धरती को ले लो सूर्य को ले लो चंद्रमा को ले लो या एक विचार को ले लो या एक क्रिया को ले लो या एक पत्थर एक रेती के कण को ले लें और इसकी अनुसंधित करें कि ये कहां से आया तो आश्चर्यजनक रूप से आध्यात्मिक अनुसंधित और वैज्ञानिक अनुसंधित एक ही जगह पर जाके मिल जाती और वो जगह है का कॉन्शियसनेस चेतना जो सार्वभौम ईश्वर चेतना है वही परमेश्वर की शक्ति है और वही परमेश्वर की शक्ति इस ब्रह्मांड के रूप में ये परमेश्वर शब्द भी हमारा है क्योंकि हमको आदत है बिना शब्दों के कुछ समझ में नहीं आता बिना शब्दों के जब समझ में आने लग जाए बात तो वो समाधि कहलाती है जब बात बिना शब्दों के समझ में आ जाती है वो समाधि होती लेकिन अभी हम चूंकि संसारी हैं इसलिए हर चीज़ को समझना पड़ता है इसलिए हमने उस सत्य का अंतिम सत्य का भी एक नाम रख दिया परमेश्वर लोगों ने अलग अलग नाम रखे अभी हम काम चलाने को उसको परशिव बोलते हैं यहाँ पर कि वो परम शिव है या परशिव है उसको हम परशिव बोलते हैं उस शंकर से अलग करने के लिए जो हमने एक देवता का नाम दे रखा वो शंकर नहीं है वो ब्रह्मा नहीं है वो विष्णु नहीं है वो इन तीनों को चलाने वाला है ये बात तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे अच्छी समझ थी कि जग पैखन जगु पैखना तुम देखना नारे विधि हरे शंभु नचावन हारे यानी परमेश्वर की डेफिनेशन इससे अच्छी एक लाइन में कौन बता सकता है कि जो सर्व सर्वोच्च सत्ता है वो उसके बारे में कहते हैं कि जगू पैखन ये ब्रह्मांड एक दृश्य है जिसको कौन देख रहा तुम देख नारे जो तुम उसको देख रहे हो और तुम ही देख देख रहे हो इसका मतलब जो ब्रह्मांड को देख सकता है वो तुम ही हो इसके सिवा कोई नहीं है जो ब्रह्मांड को देख सके तो जगू पैखन है ना पैखन का मतलब होता है दृश्य विजन जो हमारे सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है तो वो जगू पैखन और तुम देखन हारे तुम उसको देखने वाले हो और विधि हरी शंभु है ना ब्रह्मा विष्णु महेश को जो तुम चला रहे हो क्योंकि ब्रह्मा को ब्रह्मा तो किसने दिया विष्णु को किसने शक्ति दी कि तुम इस संसार को चलाओ और किसने शंकर को वो अधिकार दिया कि तुम संसार का संहार करो तो तुम तीनों को शक्ति देने वाले तीनों की शक्ति हो इन तीनों को कटपुतली की तरह नचाने वाले हो वो तुम परमात्मा उन्हें परमात्मा की स्पेशल डेफिनेशन ये तुलसीदास जी ने दी है कि हर हरिशंभ नचावन हारे फिर उन्होंने दूसरी बात वही अद्वैत कही कि देख तो तुम ही तुम्ही हुई जाए जो तुमको जानता है वो तुम ही हो जाता है है ना जो परमेश्वर को जानता है जाना तो तुम्हें ही हो ही जाएगी या ना जो तुमको जानता है वो तुम ही हो जाता है है ना तो परमेश्वर ही हो जाता है तुमको सच्चे स्वरूप से जानने वाला वो परमेश्वर है, लेकिन जानने का मतलब ऐसा नहीं कि है ना सब मैं सब जानता हूँ वो है ना राजा में बैठे हैं ऐसा जानना जानना नहीं है क्योंकि वो किसी एक जगह बैठ नहीं सकती वो तो हर जगह बैठा है कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि परम सत्ता की अनुपस्थिति हो क्योंकि परम सत्ता से जुड़ा हुआ है हर कुछ किसी भी चीज़ को एक अंकर को उठा लो तो उसका अंतिम सत्य वही चैतन्य ये एक प्रकार से जैसे एक पहिए में ताड़ियाँ लगी हैं ताड़ियों की संख्या बदल सकती है दो चार दस बीस पच्चीस पचास सौ दो सौ कितनी में हो सकती है लेकिन उसका एक्सल एक ही होता केंद्र एक ही होता सूर्य से निकलने वाली किरणों की कोई संख्या नहीं सूर्य एक ही है ऐसे ही परमेश्वर परमपिता से निकलने वाली किरणें एक किरण आप भी हों एक किरण मैं भी हो, एक किरण है धरती भी है एक किरण ये विचार भी है ये शब्द भी एक किरण है इसलिए उसके केंद्र से निकलने वाली रश्मिया भिन्न भिन्न अस्तित्व के रूप में हमको दिखाई देती है लेकिन वो दृष्टि जो इन समस्त रश्मियों में उस केंद्र के दर्शन करें वो दृष्टि ही वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि है और वही दृष्टि से देखने वाला स्वयं परमेश्वर है मतलब परमेश्वरता या शिवता वहाँ है जहाँ दृष्टि बदल जाती है भिन्नता की दृष्टि जब तक है तुम मैं ये वो अच्छा बुरा अपना पराया स्वजाति विजाति स्वदेशी विदेशी जब तक हम भेद भई दृष्टि से देखते चले जाएंगे इन भेदों की संख्याओं का कोई सीमांकन नहीं किया जा सकता असीम भेद लेकिन सबके बीच में अगर कोई अभिन्न रूप से एक सत्ता उल्लसित होती दिखाई देती हमको कि वो एक सत्ता है इस सब भेदों के बीच में वही दृष्टि शिव दृष्टि कहलाती है और आश्रम का इस आश्रम का उद्देश्य है उसी दृष्टि का विकास करना इस दृष्टि के विकसित हो जाने पर वो व्यक्ति विश्व नागरिक बन, बन जाता है यूनिवर्सल सिटीजन बन जाता है और इस दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति के जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते सारे पाप भी नष्ट होते क्योंकि वो कर्म फल से मुक्त हो जाते और उस व्यक्ति के द्वारा जीवन में आगे किए गए समस्त कर्म पुण्य फल या पाप का फल देने की क्षमता से विहीन होते नपुंसक हो जाते हैं उसके सारे कर्म वो फल देने की क्षमता समाप्त हो जाती उन फल देने की क्षमताओं में शून्यता और इसी को बोलते आगामी करना यानी एक बार आपकी दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि हो गई भेद महिता दृष्टि से समाप्त हो गई आपने सब कुछ को अभेद रूप में देख लिया उस परिस्थिति में आप जब जीने लगे तो वो स्थिति योगी की है परम योगी की है और उस स्थिति में समस्त कर्म फल अब तक संचित कर्म वो कर्म जो आपने कई हजारों जन्मों में इकट्ठे किए और वो अभी तक भी फल देने में सफल नहीं हुए क्योंकि आगे कई जन्मों तक तो उन फलों को भुगतना है क्योंकि एक ही जीवन में समस्त फलों को भुगतना संभव नहीं है क्योंकि हमारे इतने सारे कर्म होते हैं कि एक ही जीवन में हम उन समस्त कर्मों को भोग नहीं सकते इसलिए कर्मों के भोग के लिए हमको कई भिन्न भिन्न जन्म लेना पड़ता लेकिन अगर मानव जन्म मिला है तो हम इस बात के लिए प्रबलता से प्रयास कर सकते हैं और न केवल प्रयास कर सकते हैं सफलतापूर्वक ये कर सकते हैं कि अन्य कई जन्मों में किए गए कर्मों के समस्त फलों को नष्ट कर दें जैसे अगर हम संसार के सारे गेहूँ को भून दें फिर उनको बोएंगे तो कभी भी की फसल होगी नहीं सकती क्योंकि भुने हुए बीज कभी उगते नहीं ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म फल भून जाते हैं और उसके बाद में उनके फल देने की संभावना समाप्त हो जाती है इस तरह से यदि हम अपने दृष्टि बदलते हैं परम सत्य को जानते हैं समझते हैं और हमारी यात्रा अनवरत जारी रखते हैं वहाँ तक जहाँ तक कि बिंदु स्वरूप परमेश्वर के बौध तक नहीं पहुँच जाते उसके बाद हृदय में वो व्यक्ति कैसा होगा अगर आप सोचो कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया कभी आपके सामने कि जिसने परमेश्वर को इस रूप में जान लिया तो आपको कैसा दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा कि बहुत बड़े महामंडलेश्वर के रूप में दिखाई देगा कि उसके हाथ के अंदर कोई डंडा रहेगा कि सिर पर त्रिपुटी लगी होगी कि गले में क्रॉस लगा होगा या सिर पर टोपी लगी होगी या पूरा चंदन या भस्मन में, में भेगा होगा वो व्यक्ति एकदम आप या किसी और व्यक्ति जैसा एकदम सीधा साधा साधारण लेकिन हृदय में प्रेम से परिपूर्ण एक बच्चे जैसा इन्नोसेंट ऐसा दिखाई देगा तो वो वो उस व्यक्ति की ये खासियत होती है कि वो किसी के भी आनंद को अपना आनंद मान लेता है उसमें चतुराई अत्यंत सीमित होती है जिसको बोलते हैं ना स्मार्टनेस उसमें बिल्कुल भी नहीं होती वो छोटी छुट छोटी गलतियां करता है कभी क्षमा मांगता है कभी किसी से कोई चीज मांगता है किसी से प्रेम करता है वो उसका व्यवहार एक बालकवत हो जाता है इसलिए यहाँ पर हमारा जो काश्मीर शिवदर्शी जिसका यहाँ अध्ययन करते हैं ये ज्ञान का सर्वोच्च प्रकाश प्रसारित करता है इसका जो सर्वोत्तम ग्रंथ है वो है शिवसूत्र जिसका हम यहाँ दो बार वाचन कर चुके हैं और आने वाले समय में उसको फिर से लेंगे शिवसूत्र इसका सर्वोत्तम ग्रंथ है यहाँ की गीता है समझो योगी वही कहता है शिवसूत्र कि योगी विस्मय से भरा होता है विस्मय क्या है विस्मय है आनंद मिश्रित आश्चर्य वो इस संसार को रोज सुबह उठ के देखता है तो आनंद से भर जाता है और उसको वो आनंद मिलता है जो आप पूरे जीवन में नहीं मिला था लेकिन अगले दिन उसको इससे भी ज्यादा आनंद मिलता उसके अगले दिन उसको उससे भी ज्यादा आनंद इसको बोलते नित नवीनता आनंद में नित नवीनता एक होता है आनंद में बोरियत आप नया टीवी खरीद के लाए आपको बड़ा मजा आएगा आप उसके सामने चार घंटे बैठे रहोगे दूसरे दिन तीन घंटे बैठोगे फिर चार दिन बाद बोले ठीक है यार अब तो पुराना हो गया आप क्या रखें किसी भी आनंद में चाहे आप नया मकान बनाओ नई कार लाओ नया टीवी खरीदो कुछ भी करो इसमें नित नवीनता नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि ये आनंद द्वेत का आनंद है द्वेत का आनंद सदा सीमित मात्र एक अद्वैत का आत्मिक आनंद जिसकी आनंद का स्रोत से जुड़ा हो गया जो आनंद आपके हृदय से अंदर के अंदर से भी अंदर से निकल रहा है जो पूरे ब्रह्मांड के आनंद का स्रोत उस स्रोत से जुड़ा होने के बाद उस आनंद में नवीनता होती है वो आनंद कभी आपको धोखा नहीं देता वो आनंद कभी कम नहीं होता बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि होती चली जाती है उत्तरोत्तर वृद्धि होती उस आनंद का और उस व्यक्ति के एक और खासियत होती है कि वो भीड़ में जितना आनंदित होता है उतना ही अकेले में भी आनंदित होता है हमारे साथ एक खसलत होती है कि हम कभी घर में अकेले रह गए बल बड़ी बोर हो गए सुबह से शाम तक पत्नी पियर गई हुई थी बच्चे बाहर गए थे आज कोई काम नहीं था छुट्टी का दिन था बोर हो गया मैं तो दिन बार वो व्यक्ति उतना ही आनंदित भीड़ में होगा उतना ही मंदिर में आनंदित होगा उतना ही पिकनिक में आनंदित होगा उतना ही पहाड़ पर आनंदित होगा उतना ही घर में अकेले दरवाजे बंद करोगे तुम्हें तो उतने आनंदित होगा क्योंकि संसार का आनंद उसका अपना आनंद है इसलिए उसके आनंद में कोई कमी नहीं आती ये वो उस योगी के लक्षण हैं जो अपने जीवन को उस स्तर तक ले जाने में सफल हो गया है जहाँ उसकी दृष्टि बदल गई ये दृष्टि बदलने के पीछे हमको कुछ आरंभिक इन्फॉर्मेशन आरंभिक ज्ञान ये जरूरी है इस ज्ञान के दो रास्ते हैं एक बाहरी जो विज्ञान के जरिए आता है और एक भीतरी जो इंट्यूशन के जरिए आते हैं या अंतर ज्ञान, अंतर प्रज्ञा की जरूरत आता है दोनों तरह के ज्ञान और दोनों तरह के ज्ञान में अंतर्प्रज्ञा अक्रम रूप से आती है बाहरी ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से आता है जैसे बाहरी ज्ञान होगा तो कक्षा आठ के बाद कक्षा नौ का ज्ञान आएगा और कक्षा नौ के बाद कक्षा दस का ज्ञान आएगा लेकिन अंदर का अक्रम रूप से बिजली की कौम की तरह एकाएक पूरा ज्ञान आ जाता है वो परमेश्वर का बोध अंदर से बिजली की कौन की तरह चमकता है और क्षणभर में आपको बोधित कर देता है क्षणभर में आप उल्लसित हो जाते हो ये बाहर से आने वाला ज्ञान आरंभिक रूप से जब भौतिक शास्त्र ने संसार का अध्ययन किया कि संसार क्या है उस जिज्ञासा के द्वारा पैदा हुआ संसार को जानना ये चंद्रमा क्या है ये सूरज क्या है ये धरती क्या है ये ग्रहण क्यों होते हैं बरसात क्यों होती है ऐसी जिज्ञासाएं बच्चों को भी शुरू हो जाती हैं और ये जिज्ञासा जब बुद्धिमान मनुष्य जो इस संसार पर रहे उनके हृदय में पैदा हुई तो भौतिक शास्त्र का ज्ञान एकत्रित होने लगा इसमें एक माइलस्टोन आया जब न्यूटन ने इसके नियम प्रतिपादित करे उन्होंने सामने रखे कि ये ये नियम है जिनके अधीन प्रकृति कार्य करती न्यूटन का पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम इस तरीके से उन्होंने बताया कि इन नियमों के अधीन प्रकृति कार्य करती उन नियमों को साढ़े तीन सौ बरस तक किसी ने भी चुनौती नहीं की साढ़े साल तक उन नियमों में कोई चुनौती नहीं थी सब मानते थे कि अंतिम है और यहां तक कि कुछ वैज्ञानिक बोलते थे जो जानने लायक था सब जान लिया गया आप रिसर्च करने को रही क्या गया ये बोलने लग गए थे लोग कि सब कुछ तो न्यूटन ने बता दिया और इसके आगे आप प्रकृति के कोई भी रहस्य खोलना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है क्योंकि ज्ञान की सीमा आ गई लेकिन हलचल था मची जब उन्नीस के आस कुछ प्रयोगों के परिणाम अनपेक्षित रूप से आश्चर्यजनक आने लगे जहां पर लगा कि परिणाम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जबकि न्यूटन कहता था कि अगर आपको किसी सिस्टम के सारे गणित मालूम है सारे फोर्सेस मालूम है इनिशियल फोर्सेस मालूम है सिस्टम के तो आप उस सिस्टम का भविष्य बता सकते और यह बोलता भी सत्य उसी सत्य के आधार पर ही तो सटीक रूप से हम कह देते हैं कि कितनी बजे ग्रहण लगेगा कितने बजे ग्रहण छूटेगा हम ये यान भेज रहे हैं तो कब ये चांद पर पहुंच जाएगा ये सारे भौतिक शास्त्र की गणनाओं पर आधारित थे और वो गणनाएं अचूक रूप से सही सिद्ध हो रही थी इसलिए कोई विकल्प ही नहीं था हमारे पास इसके कि हम न्यूटन को मान लें लेकिन जब एक ऐसा गणित आया सामने कि हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते और हम परिणाम फिर किस बात पर निर्भर करता है जब गणित प्रिडिक्ट नहीं कर सकता गणित नहीं बता सकता कि क्या होगा तो फिर परिणाम किस बात पर आधारित है तो परिणाम इस बात पर आधारित है कि देखने वाला क्या देखना चाहता है इस बात पर आधारित है। इसका मतलब कि वहां पर एक चैतन्य तत्व को उस प्रयोग में अनिवार्य रूप से शामिल करना जरूरी हो गया असंभव हो गया कि हम उसको हटाकर कोई प्रयोग देख वो प्रयोग आप करोगे परिणाम अलग आएगा मैं करूँगा परिणाम अलग आएगा आप उस परिणाम को जैसे देखना चाहते हो वैसा आएगा ये बात हजम होने लायक नहीं थी आज भी हमको बड़े मुश्किल से हजम होगी है जब हम उन बातों को और गहराई से समझेंगे तब समझ आएंगे कि वैज्ञानिक प्रयोग थे कैसे आप जितनी बार बात कर चुके हैं लेकिन योग सहयोग नहीं आया उनमें से एक दो प्रयोगों को अपन यहाँ पर निश्चित रूप से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि उस थोड़ी सी वैज्ञानिक दृष्टि है तो वो प्रयोग आसानी से समझ में आ जाएंगे हालांकि उतना कठिन भी नहीं है समझने में लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि उन प्रयोगों को आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि इसका परिणाम क्या होगा इसका हमने हमने आश्रम में कुछ मॉडल्स डेवलप करने समझने के लिए कि राजवाड़ा के सामने चौराहा है 10 परसेंट कार जाती है दस परसेंट जाती हैं और अस्सी कार सीधे निकल जाती है और रोजाना देखो गणित ऐसे ही बनता है दस परसेंट इधर जाएगी दस परसेंट राइट टर्न हो जाएगी और अस्सी परसेंट सीधे निकल जाएगी आप रोजाना गणित लगा लो कैमरा लगा दो तय कर लो लेकिन एक कार जो अभी पीछे से आ रही है उसके बारे में क्या आप कह सकते हो कि दाएं मुड़ेगी बाएं मुड़ेगी कि सीधे निकल जाएगी इसके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना संभव क्यों क्यों वहाँ पर एक चैतन्य तत्व तो उसके अंदर ड्राइवर के रूप में बैठा है और उसने ये तय कर रखा है कि मेरे को सीधे जाना है लेकिन वो चौराहे पे आते आते उसका मूड बदल जाता कहीं नहीं यार पहले इधर हो जाता वो इधर चला जाता आप किस आधार पर प्रडिक्ट करोगे किस आधार पर पूर्वानुमान लगाओगे हमारी उससे बात हुई थी ड्राइवर की यार वो तो कह रहा था सीधे जाएंगे पर ये तो इधर मुड़ गया क्योंकि वो स्वतंत्र है ये स्वतंत्रता का नाम ही परमेश्वर है अगर हमको ये समझना है कि हमारे अंदर परमेश्वरता कहाँ से आई है तो पहले हम अपनी स्वतंत्रता को समझें कि हमारे अंदर जो फ्रीडम है वो परमेश्वर का प्रथम गुण है हमारे भीतर जो स्वतंत्रता है वो परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है फ्रीडम लेकिन हमारी फ्रीडम सीमित है क्योंकि हम शरीर से बंधे हुए हैं इसलिए इस शरीर की नियति से बंधे हैं इसलिए हमारी फ्रीडम हमारी स्वतंत्रता एक सीमित है फिर भी फ्रीडम है जो फ्रीडम एक वायुयान में नहीं है एक फेंके हुए पत्थर में नहीं है लेकिन हम में वो एक फ्रीडम है कि हम निर्णय लेने में सक्षम हैं निर्णय बदलने में सक्षम हैं और तात्कालिक रूप से क्षण क्षण हमारे निर्णय ने, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते इसलिए हमारी ईश्वरता स्वयं सिद्ध है हमारी सुपीरियरिटी स्वयं सिद्ध है कि हम इस ब्रह्मांड के मालिक हैं लेकिन हम चूंकि इस शरीर से सीमित हैं इसलिए हमारी स्वतंत्रता की सीमा है अगर हमको इस स्वतंत्रता की सीमा के बाहर जाना है बाहर देखना है तो हमको क्वांटम विजन विज़न डेवलप करना पड़ेगा क्वांटम भौतिक शास्त्र आया उन्नीस में घिसिन वर्ग को उसका नोबल प्राइज मिला और क्वांटम भौतिक शास्त्र ने वो बात कही जो हजारों साल से भारत के या ओरियंटल कंट्रीज़ के जो हमारे ऋषि कहते आए थे कि ब्रह्मांड एक यूनिट है इस ब्रह्मांड को टुकड़े टुकड़े में मत बांटो समग्रता की दृष्टि से ही तुम इस ब्रह्मांड को देखोगे तभी तुम्हें परमेश्वर के दर्शन होंगे तुम्हारी समग्रता की दृष्टि खंडित हुई कि परमेश्वर गायब इस समग्रता की यूनिटी की दृष्टि होगी जब तुमको पूरे ब्रह्मांड में यूनिट की तरह देखोगे पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है एक इकाई है तभी तुम परमेश्वर को समझ पाओगे तभी तुमको परमेश्वर के दर्शन होंगे जहाँ तुमने समझा नहीं ये विदेशी है ये आतंकवादी है ये डाकू है ये चोर है ये बदमाश है ये हत्यारा है और ये पुण्यात्मा है ये साधु है ये संत है तो फिर कभी भी हमको परमेश्वर का बोध हो ही नहीं सकता फिर आप कहोगे कि क्या ये जो नेगेटिव किरदार हैं जो ऋणात्मक किरदार हैं अभी जिनके नाम लिए अपन ने हत्या चोर डाकू उचक्के या आतंकवादी ये क्या है क्या हम इनमें भी ईश्वर दृष्टि रख सकते हैं सत्य है, है अद्वैत शास्त्र कहता है सिवा ईश्वर के कुछ ही नहीं परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है चाहे वो शिव जी की मूर्ति हो चाहे टूटी हुई चप्पल शिव के सिवा कुछ भी नहीं उनमें अभेद दृष्टि जो दृष्टि हमारी शिवलिंग के लिए है वही दृष्टि उस चप्पल के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है वही अभेद की दृष्टि आपको परमेश्वर तक ले जा सकती वही परमेश्वर का बोध करा सकती हमारे ये अहंकार के लिए ये त्याज है ये हेय है ये दृष्टि हमें कभी भी उच्चतर ज्ञान तक ले जाने में बाधक रहे। हमको जो चोर उच्चक्का बदमाश या हमारा अहित करने वाला प्रतीत होता है वो सारी ऋणात्मकता वो हमारी अपनी क्रिएटेड है और यही बात क्वांटम भौतिक भी कहता है कि तुम जो देखना चाहते हो तुम ही क्रिएटर हो तुम वही देखोगे प्रयोगों में ये बात आ चुकी है गणित से सिद्ध हो चुकी है कि तुम वो देखोगे जो तुम देखना चाहते हो और ऋषि कह रहे हैं कि तुमने अपनी संसार को अपने सृष्टि को तुमने क्रिएट किया वैसी देखो जैसे तुमने क्रिएट करी तुमने एक बंदर का चित्र बनाया तो बंदर ही दिखेगा बंदर का चित्र बनाया तो तुमको वहाँ पर कोई चूहा तो नहीं दिखेगा और अगर तुमने चूहे का बनाया तो वहाँ पर गधा तो नहीं दिखाई देगा तुमने जो अपनी सृष्टि जैसी क्रिएट करी तुमने डाकू क्रिएट करे तुमने चोर क्रिएट करे हत्यारे क्रिएट करे तो तुमको वो दिखाई दे रहे हैं लौट लौट के वही तुम्हारे पास आ रहा है जो तुमने किया तुम्हारे अपने कर्म लौट लौट के तुम्हारे घर चोर आएगा तुम्हारे घर कोई सेंध लगाने आएगा तुम्हारे कोई टांग खींचने आएगा कोई प्रतिस्पर्धा करेगा तुमसे रिक्शा करेगा तुम्हारा नुकसान करेगा क्यों क्योंकि ये हमारे कर्मों के विप्रकर्षंस हैं या उनके प्रतिबिंब वो टकरा टकरा के आप तक लौटा रहे हैं हमने क्रिएट करें वही हम पर वापस आ रहा है और फिर जब वो वापस आता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्रिएट किया है हम तो कहते हैं बदसूरत लोग हैं कितने बेकार लोग हैं कितने खतरनाक लोग हैं इन सारे खतरों और बदसूरतियों का आरंभ हमने अपने क्रिएशन से इस बात को समझने के लिए एक हृदय में एक विशालता चाहिए हृदय आंखें ओपन दिमाग खुला हृदय में प्रेम परिपूर्णता और सत्य जानने की उत्कट इच्छा जब हम सत्य को जानने के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते कमिटेड नहीं होते तो क्या करते हैं हम सत्य वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम चाहते हम चाहते हैं कि हमारे को मुरली मनोहर दर्शन दे दे हम चाहते हैं शिव जी हमको दर्शन दे दें क्योंकि हमारा कमिटमेंट अधूरा है हम चाहते हैं कि वो मुरली ले दर्शन दे क्योंकि मैं जिंदगी भर मुरलीधर की, मुरली की पूजा करता आया हम कहते हैं कि वो हमारे को त्रिपुटीधारी दर्शन दे क्योंकि मैं शिवजी जी के जीवन भर पूजा करता है लेकिन हम ये नहीं चाहते तू जैसा है वैसा दिख जा तू जैसा है वैसा दिख तेरा बोध मेरा हृदय के अंदर परिपक्व हो जाए तू जैसा भी है पर मेरे को कोई पूर्व अवधारणा मुझे तेरे बारे में कि तू कैसा है वरन तु जैसा भी है मुझे दिख जाए हम जब फुल कमिटमेंट से यानी पूरी प्रतिबद्धता से सत्य के दर्शन करना चाहेंगे तो ही सत्य हृदय में प्रकट होता है और ये हम अभी जो विज्ञान भैरव पढ़ रहे हैं इसमें 112 अवधारणाएं हैं उन अवधारणाएं है के बारे में ये कह सकते हैं कि इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के छोटे छोटे फार्मूलाएँ लक्ष्य बहुत कठिन है कि आपको आपकी दृष्टि बदल जाए हृदय विशाल हो जाए दिमाग खुल जाए और आपको अभेद रूप से परमेश्वर का बोध हो जाए लेकिन यहाँ पर काश्मीर शिव दर्शन में इस शिव पार्वती संवाद के रूप में या कह सकते हैं कि अंतरात्मा और मन के बीच के वार्तालाप के रूप में यहाँ पर जो 112 धारणाएं दी है वो 112 धारणाओं में कोई न कोई धारणा ऐसी आपके लिए जरूर है जो आपके जीवन को बदल सकती है आपकी दृष्टि को बदल सकती है और आपके ब्रह्मांड के प्रति नजरिए को एकदम बदल सकती है और आपके अंदर क्वांटम विजन डेवलप कर सकती है एक क्वांटम दृष्टि का विकास हो सकता है वही क्वांटम दृष्टि जहाँ इस ब्रह्मांड में जो कुछ है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब कुछ समग्र रूप से परमेश्वर जैसे कार है उस कार के अंदर आपको कह रहे टायर तो बड़े गंदे हैं सीट बड़ी स्वच्छ है स्टीयरिंग बड़ा सुंदर है इसकी हेडलाइट बड़ी अच्छी है इसमें हमने भेद कर रहे हैं भैया तुम वो टायर गंदा निकले तो चारों निकाल दो आप चलाओ गाड़ी को कैसे चलाओगे आप क्योंकि इसके अंदर जितनी निगेटिविटी है आपको दिखाई देती है वो भी उतनी ही आवश्यक है इस ब्रह्मांड के अंदर जो नेगेटिव किरदार हैं ये ऋणात्मक किरदार हैं कुछ भी नाम ले लो भूत चुड़ैल का ले लो प्रेत का ले लो चाहे आतंकवादियों का ले लो ये इस ब्रह्मांड के उतने ही इसेंशियल पार्ट्स हैं उतने ही जरूरी अंग हैं जितने कि कोई एक साधु आप कहोगे ये तो किसी का दुख नहीं देता वो तो उसको दुख देते हैं लेकिन दुख और सुख एक दूसरे पर आधारित एप्सोल्यूट सुखिया निरपेक्ष आनंद वो तो मात्र आत्मा का आनंद है जिसका कोई विलोम नहीं है और उस आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के बाद बाहर आपकी दृष्टि बदलनी ही गई और बाहर दृष्टि बदले भी अंदर आत्मा का आनंद प्राप्त होता भी नहीं जैसे आपको कहें नमक खा के देखो तो आप बोलोगे कोई खाने की चीज ऐसे खाई नहीं जा सकते लेकिन बिना नमक के फिर खा के देखो वो भी नहीं खाया जाएगा आपसे जैसे नमक जरूरी है खाने में वैसे ही ऋणात्मकता भी इस ब्रह्मांड के लिए जरूरी है क्योंकि उस ऋणात्मकता के कॉन्ट्रास्ट में ही धनात्मकता की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं यहाँ पर घड़ी लगातार टिक टिक टिक, -टिक बजती आपका ध्यान कभी जाता नहीं पर बंद हो जाएगी तो जरूर ध्यान देगा आज घड़ी बंद हो गई वो टिक टिक बंद हो गई एक नमक आप रोज़ खाते हो खाने में आपका कभी ध्यान नहीं जाता लेकिन जिस दिन बिना नमक का खाना बनता है हमारा ध्यान चला जाता है कि इसमें नमक नहीं है आज क्योंकि नमक का अधिक होना भी ऋणात्मकता है न होना भी ऋणात्मकता है लेकिन सही मात्रा में होना आध्यात्म है वही हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितनी हमको ऋणात्मक सत्ता दिखाई देती है वो भी उतनी ही आवश्यक है और इसी बात को प्रतीक रूप से बताने के लिए जब हमको परमेश्वर शिव की बारात दिखाई देती है तो उसमें चोर उचक्के भूत प्रेत सब दिखाई देते हैं और उन्होंने अपना स्वरूप भी नेगेटिव बना रखा है पॉजिटिव तो में फूल से उनका स्वागत हो रहा है यह सब कुछ नेगेटिविटी वो इसलिए बताते हैं कि वही केंद्र है जहां से पॉजिटिविटी भी निकलती है और नेगेटिविटी भी निकलती है जहां सर की धनात्मक विश्व का भी निर्माण होता है साधु संत भी वहीं से निकलते हैं सूर्य चंद्र तारे भी वहीं से निकलते हैं जितने संसार के मंदिर गिरजाघर चर्च सब उसी से निकलते हैं तो उधर सारे नेगेटिविटी उसी से निकलती चोर उचक के डाकू बदमाश आतंकवादी हत्यारे सब उसी से निकलते हैं। वो जानते हैं कि उसी का क्या पुराणों में बताया गया है कि सभी जितने नेगेटिव किरदार हैं उन्होंने सब ने शिव की पूजा की सब शिव पूजक थे रावण भी शिव पूजक था इस तरह से हमको प्रतीक रूप से जब हम आगे बढ़ते हैं संतोषी माता की कथा से आगे बढ़ते हैं पूजा करने से आगे बढ़ते हैं उपवास करने से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे फिर हम स्वाध्याय करने लगते हैं पुराणों का अध्ययन करते हैं वेदों का अध्ययन करते हैं जहाँ पर कि हमको प्रतीक रूप से परम सत्य के स्वरूप का एहसास कराया जाता है पुराणों में हर जगह मिलेगा आप श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़ोगे तो उसमें अद्वेद का पूरा एहसास मिलेगा गहराई से पढ़िया, लेकिन हमारी समस्या क्या है कि जो जो हमारे सामान्य जन के हिसाब से जो विद्वत जन भी उसके ऊपर जब प्रवचन देते हैं तो मात्र उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट कि कृष्ण जी का जन्म बनाया तो आज उत्सव होगा उसी में नाचने गाने लग जाते हैं वो उसके रहस्य को छुपा जाते हैं या वो स्वयं नहीं जानते अगर जानते हैं तो उनमें इतनी साहस नहीं है कि वो आप सबके सामने कह सकें क्योंकि ये बात सामान्य जन को कहना ये और ये उम्मीद करना कि वो समझ जाएंगे मूर्खता है इंदौर में गीता भवन में एक बार एक प्रवचन हो रहे थे हमारी गुरुमाई है उनके गुरुदेव जिनकी लिखी हुई गीता भागवत सब पर प्रवचन यहाँ पर उपलब्ध है अखंडानंद जी सरस्वती वो जब आए हुए थे और जब प्रवचन दे रहे थे गीता भवन में वो जो उन्होंने कहा तुम ही गोपाल हो तुम ही कृष्ण हो तुम ही मुरलीधर हो तुमने ही नवोदित खाया तो बहुत सारी बाइयाँ उठ के चली गई बोले तो बाबा जी को दिमाग खराब हुई हुआ आज कई कई कह के, के, के, के रहे। हम बोले रहे हैं हम कहाँ से बहुत हम तो उनका तो दास हम तो सेवक हम का साधा क्योंकि हम उस द्वेत की भावना से ऊपर आना ही समोलते और वो चाहते थे कि बहुत ज़्यादा जो डूबे हैं कर्मकांड में जिनका समय अभी ज्ञान मार के लिए नहीं आया शायद और कई दसवीं जन्म के बाद आए तो आए तो वो लोग उठ के चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा इसलिए उन्होंने आराम से ही वो बात वहीं से शुरू करी हमको भी ये बात समझने के लिए साहस की ज़रूरत है उपनिषद हमारे हिंदुस्तानी ज्ञान का सिरमौर है वो कहता है कि नए आत्मा बलहीन लभ्यतें न मैं ज्ञान भग्नाश्रुतें य में वेश विणते तय लभ्य और यशेष आत्मा में विरटते तनुम यानी ये आत्मा का ज्ञान आत्मबोध सेल्फ रिलाइजेशन ये बलहीन व्यक्ति को जिसके पास मॉरल करेज नहीं है बीड़ियाँ तोड़ने का साहस नहीं है संस्कारों के बाहर आने की हिम्मत नहीं है दायरों के बाहर जो कूद के नहीं आ सकता अज्ञात में जिसके प्रवेश करने पर जिसको डर लगता है ऐसा डरपोग व्यक्ति आत्मा के ज्ञान के लिए अनफिट है आत्मा के ज्ञान करने प्राप्त करने के लिए वो अयोग्य ठहरा दिया जाता है क्योंकि नयमात्मा बलहीन अनलभ या आत्मा का ज्ञान बलहीन व्यक्ति के लिए नहीं उसको इतना बल चाहिए वो कहते हैं ठीक मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदू से आगे पहले ही मनुष्य हूँ मैं ठीक है मैं महेश्वर का रहने वाला नहीं उससे बड़ा मैं विश्व नागरिक हूँ क्योंकि मुझको सब दायरों से बाहर आना पड़ेगा मैं कहूंगा कि मैं ज्ञानी हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं हिंदू हूँ मैं इस देश का नागरिक हूँ ये ये सब दायरे हैं इन दायरों के जब तक मैं बाहर नहीं कूदने की हिम्मत रखूँगा तब तक मुझे सर्वोच्च का ज्ञान आ पाना असंभव ये वो धारणाएँ हैं जो क्षणमात्र में हमको वो सर्वोच्च के ज्ञान के दरवाजे पर डा टिका देते हैं अब हम पर निर्भर करता है हमारे प्रयास पर निर्भर करता है कि हम उन धारणाओं का कैसे उपयोग करते हैं इसमें धारणाएं तर्क सम्मत नहीं हैं ज़्यादा तर्क नहीं लगाए क्योंकि तंत्र में और तर्क में थोड़ा सा फर्क है तार्किकता तंत्र में बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखती क्यों नहीं रखती आप इसके एक ही उदाहरण से समझ जाए कि बात को कि आप कितना भी डायग्राम बना बना बना बना के समझा दो कि घोड़ा कैसा होता है ना घुड़सवारी कैसे करी जाती है कुछ कुछ समझ में आएगा आप लेक्चर बन लेक्चर बन जाओगे घोड़ों की इतने नस्लें होती हैं इसकी इतनी उम्र होती है ऐसे खाता है ऐसे सोता है ऐसे इलाज किया जाता है इसका ऐसे घुड़सवारी की जा सकती लेकिन तंत्र कहता है हम तो आपको उठा के घोड़े पर बिठा लेंगे अब खुद सीख लो तुम कि घुड़सवारी कैसे की जाती है और घोड़ा कैसा होता है सत्य यह है कि करना और जानना दोनों में बहुत फर्क है हम जब विज्ञान पढ़ते थे स्कूल में कॉलेज में तो थ्योरिटिकल क्लास के बाद हम प्रैक्टिकल क्लास होती जो बताया जाता कि तुमने जो पढ़ा अभी हमने प्रकाश का डिफ्रेक्शन पढ़ा तो हमको हम करके बताते देखो ये डिफ्रेक्शन तब हमारे हृदय के अंदर उसका बोध अवतरित हो जाता है तंत्र भी वही करता है वो इस बोध को प्रगाढ़ करता है बजाय डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन छोटा सा लेकिन उसका महत्व तब है जब आप वो प्रक्रिया को अपनाओ खाली पढ़ने से कुछ भी नहीं होता खाली पढ़ना है अगर तो घर बैठ के पढ़ लेंगे पढ़ने से क्या होगा पढ़ने से कुछ नहीं होगा कुछ होगा तो सामूहिक चिंतन सत्संग और उसके बाद में हम खुद उस विधि को घर में या एकांत में अपना इसलिए हम यहाँ पर आश्रम में वो बातें करते हैं इसके पहले हम श्री सूत्र पढ़ चुके हैं इस पंथकारि का पढ़ी हमने परमारसार पढ़ा प्राप्रवेशिका पढ़ा गीतार से संग्रह पढ़ा और उसके बाद में हम विज्ञान भैरव पढ़े ये पिछले साढ़े साल की कहानी जब से आश्रम में कार्यक्रम हर गुरुवार को होता है आज अपवाद रूप से मंगलवार को हो रहा है कि गुरुवार को जन्माष्टमी होने से सबका एकत्रित हो बना थोड़ा कठिन है अब हम यहाँ एक आज के लिए जो धारणा रखी उसको पढ़ते हैं कि अबिंदुम अविसर्गम च अकारम जप्तो तो महान उदयती देवी सहसा ज्ञानोघ परमेश्वर अबिंदुम यानी जिसमें बिंदु नहीं है अविसर्गम जिसमें भी, भी नहीं है अब सबसे पहले हम ये समझ ले बिंदु और विसर्ग क्या है बिंदु केंद्र है हम के ऊपर बिंदु कम द पे बिंदु दम रा बिंदु राम इस तरह से बिंदु को जानते हैं आखिरी में आधे की तरह इसका उच्चारण होता है लेकिन ये परमेश्वर शिव का प्रतीक क्योंकि परमेश्वर शिव बिंदु स्वरूप है जो दिखाई नहीं देता जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है वो बिंदु स्वरूप परमेश्वर ही शिव है वही सबका केंद्र है किसी भी चक्र का केंद्र निश्चित है लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बिंदु रोग सारा चक्र उस पर आधारित है उसी के आसपास घूमता है फिर भी वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो केंद्र है सबसे महत्वपूर्ण है चक्र में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो केंद्र है अगर कोई ऐसी चीज है पूरे घूमते हुए चक्र में जो स्थिर है तो वह है केंद्र केंद्र हमेशा स्थिर होता है केंद्र कभी नहीं घूमता तो वो बिंदु शिव है और विसर्ग दो बिंदु है ना द्वैत्मय संसार जिसको दो बिंदु के रूप में हम बताते हैं जैसे अह के बाद में दो बिंदु लगा दिए अह यह हरह उच्चारित होता है ये शक्ति का प्रतीक है वो शक्ति जो इस ब्रह्मांड को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार है इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए जिम्मेदार है वो शक्ति दो बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित की जाती है अब हम इसको जब उच्चारण करते हैं तो बिंदु का उच्चारण अम की तरह करते हैं और विसर्ग का उच्चारण अह की तरह करता लेकिन यहाँ पर अब हमको इनको दोनों उच्चारणों को त्यागना है कि अबंधुम अविषम छम जब तो महान अब हमको अ का ध्यान करना है लेकिन साथ में बिंदु और विसर्ग नहीं है लेकिन बिंदु और विसर्ग का मतलब होता है बिंदु का मतलब होता है श्वास को भीतर लेना विसर्ग का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना, बिंदु का एक और मतलब होता है संसार को अपने में समेटना विसर्ग का मतलब होता है संसार को बाहर निकालना या संसार का वमन करना तो स्वास्थ्य लेना निकालना और संसार को बनाना मिटाना बनाना मिटाना यानी हमारे विचारों का जो क्रम है वो संसार को बनाता मिटाता रहता है तो उन सबको छोड़ कर यानी निर्विचार होकर अ का जप करें अकार जब तो महान अ का उच्चारण उत, उत, करें उदित देवी सहसा ओग का मतलब होता है झरना ज्ञान का झरना तब एकाएक प्रस्फुटित हो जाता है परमेश्वर के ज्ञान का झरना एकाएक प्रस्फुटित हो जाता है अब इसकी व्याख्या करते हुए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जो जो बताते हैं कि कुंभ का अवस्था कावस्था स्थित तत् ना तो सांस बाहर निकालना है ना अंदर लेना है उस स्थिति को बोलते हैं कुंभक का वस्था स्थिति सांस रोक ली गई बाहर कुंवर बाहर रोक ली अंदर कुंभर भीतर रोक तो वो कहते हैं ये प्रतीक रूप से कुंभ अवस्था है वास्तविक में ये स्तब्ध अवस्था स्थित से है यानी आदमी अवाक स्थिति में कैसा हो जाता है जैसे एकाएक कोई ऐसा दृश्य देखा जिस दृश्य के प्रति वो देखने के लिए तैयार ही नहीं था तो एकाएक अवाक रह जाता है उस स्थिति में उसका मुँह थोड़ा सा खुला आँखें खुली फटी हुई और जबान बीच में सस्पेंडेड न होटकोल लग रही है न को लग रही है और बीच में जबान सस्पेंडेड उस स्थिति को चकितावस्था बोलते या या स्तब्धावस्था बोलते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि स्तब्धावस्था में इस ब्रह्मांड को देखते हुए स्तब्धावस्था में कोई अ का जाप करता है सिर्फ अ मानसिक रूप से मानसिक रूप से अ का जाप करता है तो उसे तत्ण परमेश्वर के ज्ञान का झरना भीतर से प्रस्फुटित होता इसमें सभी बातें इंटीटिव नॉलेज की है यानी ज्ञान की अंतर अंतर्प्रज्ञा की जो अंतर अंतर्प्रज्ञा प्रस्फुटित होती है भीतर से बाहर से तो फिर प्रस्फुटित होगी फिर वेद पढ़ो उपनिषद पढ़ो पुराण पढ़ो बाहर से आए विज्ञान पढ़ो क्वांटम फिजिक्स पढ़ो और बहुत धीरे धीरे आएगा लेकिन अंतिम रूप से जो ज्ञान आएगा वो अंदर से ही आएगा उनके द्वारा ये कैटालिसिस हो सकता है कि आपको ज्ञान का बाहर से जो आता है वो ज्ञान आपको भीतर के ज्ञान को अनावरत करने का प्रयास कर सकता है लेकिन जो वास्तव में परमेश्वर का ज्ञान है वो तो अंदर से आता अक्रम रूप से आता शिव का ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता शिव का ज्ञान हमेशा अंदर से आता शिव को बाहर से नहीं जान सकते शिव को सिर्फ अंदर से अपनी जान सकते वर्ण से सर्विसर्गस से विसर्गातम निराधारण चित्ते ना, स्पर्शित ब्रह्म सनातना चित्त को निराधार करना है यहाँ पर किसी भी आधार से मुक्त करना है इससे हम बैठते हैं कभी कुर्सी को देख रहे हैं कभी किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं कभी शाम की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ये चित्त भिन्न भिन्न आधारों को पकड़ता है आपने कभी वो सेलो टेप आती उसको देखी होगी इस हाथ से निकाल फेंकने की कोशिश इधर चिपक जाती है इधर से निकाल कोशिश इधर चिपक जाती है बड़ी मुश्किल से पिंड छोड़ता है उससे अगर उसके सेलो टेप का टुकड़ा हाथ में आ गया तो बड़ी मुश्किल से पिंड छूटता है ऐसा ही मान है जहाँ जहाँ चिपकता है दुनिया के हर प्रमेय पर जाकर चिपकता है एक से हटाओ दूसरे पर चिपक जाएगा दूसरे हटाओ तीसरे पर चिपक जाएगा लेकिन उसको जब हम आधार से मुक्त करने में सक्षम हो जाते तो किसी भी शब्द के आगे जो विसर्ग लगा है उस विसर्ग पर ध्यान करें आप वो शब्द हटा के विसर्ग पर हैं अह है अह में जो दो विसर्ग हैं हम सिर्फ उस विसर्ग पर ध्यान करें अटा दे तो हमारा अंतस या जिसको बोलते हैं इनर अपरेटस या जिसको हम बोलते हैं अंतकरण मन बुद्धि अहंकार तीनों अवाक रह जाते शांत रह जाते हैं। क्योंकि ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पर किसी से चिपक ही नहीं सकते किसी भी चीज़ से चिपकना इनके लिए संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति के लिए जब सिर्फ विसर्ग का कर ध्यान करें और विसर्ग को बोलते हैं मां या शक्ति जब शक्ति को बोलते हैं शिवमुख यानी शक्ति का जहाँ आवरण हमको मिला या शक्ति से हमारा संयोग हुआ कि शिव से संयोग अवश्यम भावी है क्योंकि शक्ति शिव दोनों में अभेद है दोनों क्षणभार के लिए अलग नहीं दि, है व्योमा कारम सौमा दीर्नाव्रतम निराश्रय चिटी शक्ति स्वरूपम दर्श है यहाँ पर एक की भावना है कि व्योमाकार यानी पूरे ब्रह्मांड जो अति विशाल हमारी कल्पना से बाहर है अति विशाल पूरा ब्रह्मांड वो सारा ब्रह्मांड स्वात्मानम ये मेरी आत्मा से अभिन्न है जैसे एक मटकी आप सोचे कि मेरे अंदर का अंतरिक्ष इस विशाल अंतरिक्ष से एक है और ये जो मेरा आकार है जो ये सीमा बना रहा है ये नकली है ये तो टूट जाएगा और मेरे अंदर का अंतरिक्ष मटकी के अंदर का अंतरिक्ष ये बाहरी अंतरिक्ष से एक हो जाएगा और फिर कहो भी तुम वो अंदर वाला अंतरिक्ष लाना तो कहां से ला क्योंकि अब वो उसमें विलीन हो गया ऐसे ही जब हमारा शरीर विलीन हो जाएगा और अगर कर्म फलों की पोटली लेके नहीं जा रहा है तो वो वैसे विलीन हो जाएगा इस शिव नामक अंतरिक्ष में क्यों उसको फिर से खोजना संभव नहीं फिर से नहीं खोजा जा, जा सकता इसलिए हम कर्मफलों को नष्ट कर ज्ञान या परमेश्वर के स्वरूप को समझकर जब हम अपने भीतर की आत्मा को इस परम व्योग यानी जो पूरा ब्रह्मांड है इससे अभेद का ध्यान करते हैं कि मेरी आत्मा और पूर्ण ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है यानी कि मैं पूर्णास्थित हूँ ये शरीर की मेरी कोई सत्ता नहीं है क्योंकि ये शरीर एक टेम्परिनेस्ट है यानी कोई बहुत अस्थायी ग्रह है जिसके अंदर मैं इसमें निवास कर रहा हूँ इसकी कोई सत्ता नहीं है तो व्योकार स्वात्मानम ढाय दिखावृत यानी कि जो दिशाओं से आवृत्त है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है तो निराश्रया चिति शक्ति स्वरूपम दर्शन तदा वो तुरंत इस परमेश्वर के स्वरूप से एक हो जाता है उसके हृदय में परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देना दिखाई देने का मतलब पूरे ब्रह्मांड को वो परमेश्वर के या शिव के रूप में देखने लगता है ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं वैसे किंचितम विध्यादो तीक्षण सुच्च्यादी ना किसी शरीर के अंग में अगर हम स्विच वाले हमने पिछली बार बात करी थी कि जितनी नेगेटिविटी है उस पर भी ध्यान करके हम परमेश्वर का ध्यान कर सकते अंधेरे पर ध्यान किया था पहले अमाओं से रात्रि पर ध्यान किया था हमने पहले हमने ध्यान किया था मट्टी के अंदर फिर डाल के आज हम यह ध्यान कर रहे हैं कि हम एक स्विच उबाए और सारा ध्यान सारे संसार से हटकर हमारे उस बिंदु पर चला जाता है तो उसी क्षण हृदय निर्विकार निर्विचार हो जाता है हमारा अंतस्थ निर्विचार हो जाता है और उसी क्षण परमेश्वर का एहसास हो जाता है तो आज चूँकि समय अब मातव मिनट का बचा है तो हम जैसे कि हमारी परंपरा है पाँच मिनट के लिए हम ध्यान तो करेंगे एक ध्यान ले लेते हैं अपन और इसके अलावा फिर जो हम अगर कोई चर्चा हो अपन आपस में जो बातें कर सकें एक दूसरे से जो ग्रुप डिस्कशन वो करेंगे और फिर दस मिनट बाद आज की सभा का अपन विसर्जन कर लेंगे तो